विभीषण गीता रामायण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन आध्यात्मिक प्रसंग है, जो भगवान राम और विभीषण के बीच हुए उस पावन संवाद को प्रस्तुत करता है, जो रावण के साथ निर्णायक युद्ध से ठीक पहले घटित हुआ था। यह गीता केवल एक साधारण वार्तालाप नहीं, बल्कि जीवन के गहनतम सत्यों का उद्घाटन ह� गीता का प्रारंभ विभीषण की गहरी चिंता से होता है। जब वे रावण को एक भव्य और सुसज्जित रथ के साथ युद्ध के लिए तैयार देखते हैं और भगवान राम को बिना किसी रथ, कवच या युद्ध सामग्री के खड़ा पाते हैं, तो उनका मन व्याकुलता से भर जाता है। यह व्याकुलता मानवीय प्रकृति का एक स्वाभाविक प्रतिब जो अक्सर बाहरी दिखावे और भौतिक संसाधनों को शक्ति और सफलता का मापदंड मान लेती है। विभीषण की यह चिंता हमें याद दिलाती है कि कैसे हम भी जीवन में केवल दिखाई देने वाली चीजों से प्रभावित होकर वास्तविक सत्य को भूल जाते हैं। विभीषण के प्रेमपूर्ण परंतु संदेहग्रस्त प्रश्नों के उत्तर में भगवान राम एक वे बताते हैं कि वास्तविक विजय के लिए जो रथ चाहिए, वह लकड़ी धातु से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक गुनों से निर्मित होता है। यह रथ एक रूपक है, जो जीवन में सफलता और विजय के लिए आवश्यक आंतरिक गुनों का प्रतिनिधित्व करता है। राम द्वारा वर्णित इस आध्यात्मिक रथ में वीरता और धैर ये दो गुण किसी भी व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों में आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। वीरता हमें चुनौतियों का सामना करने का साहस देती है, जबकि धैर्य हमें कठिन समय में भी स्थिर रहने की क्षमता प्रदान करता है। सत्य और चरित्र को धोजा और पताका के रूप में दर्शाया गया है, जो व्यक्ति की पहचान और ये हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं और हमें नैतिक पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस आध्यात्मिक रथ के घोड़े शक्ति, विवेक, आत्मनियंत्रण और परोपकार हैं। यहां शक्ति का अर्थ केवल भौतिक बल से नहीं, बल्कि आंतरिक सामर्थ्य से है। विवेक हमें सही और गलत के बीच भेद करने की क्षमत आत्मनियंत्रण हमारी इंद्रियों और मन को वश में रखने की शक्ति है, जबकि परोपकार हमें दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। इन घोड़ों को नियंत्रित करने वाली लगामक्षमा, करुणा और समता हैं, जो जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने के लिए अत्यावश्यक हैं। ईश्वर भक्ति को सार यह दिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। वैराग्य को ढाल बताया गया है, जो सांसारिक मोहमाया से बचाव प्रदान करती है, जबकि संतोष तलवार है, जो अनावश्यक इच्छाओं और आसक्तियों को काटती है। ये तीनों गुण मिलकर व्यक्ति को आध्यात्मिक र� दान, बुद्धि और ज्ञान को हथियारों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दान स्वार्थ और लोभ की जड़ों को काटता है, बुद्धि सभी कार्यों का सही मार्गदर्शन करती है, और ज्ञान जीवन के गहरे सत्यों को समझने की क्षमता प्रदान करता है। ये हथियार आध्यात्मिक योद्धा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, जो अज्ञा� एक शुद्ध और स्थिर मन को मजबूत वृक्ष के समान बताया गया है, जिसकी शाखाएं संन्यास के विभिन्न अभ्यास हैं। यह दिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन में मानसिक शुद्धता और स्थिरता कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे एक मजबूत वृक्ष तूफान में भी अड़िक रहता है, वैसे ही एक शुद्ध मन जीवन के सभी गुरु की पूजा को अभेद्य कवच बताया गया है, जो यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक मार्ग में गुरु का मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण है। गुरु के ज्ञान और आशीर्वाद से मिलने वाली सुरक्षा और मार्गदर्शन किसी भी भौतिक कवच से कहीं अधिक प्रभावशाली है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक यात्रा में राम इस संपूर्ण शिक्षा का समापन इस उद्घोषणा के साथ करते हैं कि धर्म का यह रथ सभी शत्रुओं पर विजय दिलाता है। यहां शत्रु केवल बाहरी विरोधी नहीं बल्कि आंतरिक दुर्गुण जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह भी हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति इन आध्यात्मिक गुणों को अपनाता है वही सच्चा और वही संसार के सबसे बड़े शत्रु अज्ञान और माया पर विजय प्राप्त कर सकता है। गीता का अंत विभिषण की गहरी प्रसन्नता और कृतज्ञता के साथ होता है। राम के इन उपदेशों को सुनकर वे आनंदित हो जाते हैं और राम के चरणों में प्रणाम करते हैं। यह दिखाता है कि सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कितनी आ विभीषण का यह व्यवहार आदर्श भक्त के गुणों को दर्शाता है, विनम्रता, श्रद्धा और गुरु के उपदेशों को हृदय से स्वीकार करने की तत्परता। विभीषण गीता का मूल संदेश यह है कि वास्तविक शक्ति और विजय आंतरिक गुणों से आती है, न कि बाहरी संसाधनों से। यह गीता हमें सिखाती है कि जीवन की सच्ची सफल धर्म सत्य करुणा संयम ज्ञान और भक्ति जैसे गुण ही वास्तविक शक्ति के स्रोत हैं यह शिक्षा आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी और हमें जीवन के वास्तविक मूल्यों को समझने और अपनाने की प्रेरणा देती है